तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के उद्देश्य प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं तर्क संग्रह में प्रतिपादित तो द्रव्यादि सात पदार्थों में से छह पदार्थों का उद्देश्य ग्रंथ पूरा हुआ और सप्तम पदार्थ हैं अभाव अभाव को बताने वाला जो ग्रंथ हैं अभाव के उद्देश्य को बताने वाला ग्रंथ नाम मात्र से परिचय कराने वाला ग्रंथ वो है एक वाक्यात्मक अभाव इत्यादि इसका विचार होना है तो समवाय कितने हैं समय चार है तो समवाय तो एक है इसलिए कहा समवायस्तु एक एव इसमें तत्र शब्द की अनुवृत्ति आई शुरू वाले वाक्य से तत्र तत्र द्रव्याणी यहां पर जो तत्र है तत्र समयस्तु एक एव तत्र अर्थ हुआ द्रव्यादि सात पदार्थों में से समवाय नामक जो पदार्थ है वह एक है अनेक नहीं और ये जो है समवाय एक संबंध है समवाय शब्द है उसका अर्थ भी तो ध्यान में आना चाहिए कि समुह है क्या तो समय एक संबंध का नाम है और ऐसे संबंध का नाम जो नित्य संबंध है समय संबंध है एक है और वो होता है जाति मान में क्रिया क्रियावान में अवयव अवयवी में और गुण गुणी में होने वाला जो संबंध उसे कहा जाता है समवाय संबंध एक संबंध विशेष है और इसके बाद आता है अभाव नाम का पदार्थ सातवा तो उसे बताने वाला उद्देश्य ग्रंथ है कि अच्छत प्रा, प्राग्भाव प्रध्वंसाव अत्यंता अन्ोन तो अभावचतुर्विध अभाव चार प्रकार का है यहाँ पर भी तत्रपद की अनुवृत्ति आएगी तत्र द्रव्यानि नवय से तत्र शब्द आएगा और एव शब्द भी आएगा और अन्वय होगा त्र अभाव चतुर्विध एव ऐसा तो द्रव्यदि सात पदार्थों में से जो सप्तम पदार्थ है अभाव नामक वह चार ही प्रकार का है उसके चार ही प्रकार हैं न तीन है न पांच है चार ही हैं ये उपर बताएगा तो कहा वे चार प्रकार का अभाव आप बता रहे हो तो अभाव के चार प्रकार कौन कौन है तो नाम मात्र से चार प्रकार बताए जा रहे हैं प्राग प्राग्भाव पहला है दूसरे का नाम है प्रध्वंसाभाव तीसरे का नाम है अत्यंताभाव चौथे का नाम है भाव और सौ शब्द है इन चारों का समुच्चय करने के लिए और इति शब्द है प्रकरण की समाप्ति का दियो प्रकरण यहाँ एक पूरा हो रहा है कौन सा प्रकरण पूरा हो रहा है उद्देश्य नामक प्रकरण पूरा हो रहा है यहाँ पर तो अभावश चतुर्विध ये जो कहा कि अभाव चार प्रकार का है उसमें से चार प्रकार कौन कौन है तो नाम मात्र से चार प्रकार बता दिए प्राग अभाव एक प्राग अभाव किसको कहा जाएगा तो वस्तु की उत्पत्ति से पहले जो वस्तु का अभाव होता है उसका नाम है प्राग अभाव प्राक शब्द होता है उत्पत्ति से पहले अभाव वो प्राग अभाव घट की उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव वो घट का प्राग अभाव कहलाएगा और अत्यंत अभाव घट का कौन सा कहलाएगा तो अत्य क्या ना प्रध्वंसा भाव है घट का विनाश अत्य प्रध्वंसा भाव का एक पर्यायवाचक है शब्द विनाश प्रध्वंसा भाव कहो या विनाश कहो वो है प्रध्वंसा भाव विनाश तो जो भावात्मक पदार्थ होता है ना कार्य भावात्मक कार्य उसका उत्पत्ति से पहले भी इनके यहां अभाव है वो प्राग अभाव है बाद में उसका नाश होता है तो उसे कहा जाएगा ध्वंसा भाव नाश का नाम है ध्वंसा भाव प्रलय काल में खाली नित्य द्रव्य रहते हैं और कार्य रूप जो जितने द्रव्य हैं कार्य मात्र का प्रलय हो जाता है ना और नित्य द्रव्य मात्र रहेंगे नित्य पदार्थ ही रहेंगे जो जो नित्य है तो ये जो आपका परमाणु है पृथ्वी के नित्य हैं इसलिए वे प्रलय काल में रहेंगे और दिनु कार्य है वो नहीं रहेगा उसका नाश होगा वो नाश है प्रध्वंसा भाव शरीर उत्पन्न होने के बाद नष्ट हुआ तो जो नाश हुआ शरीर का वो नाश है शरीर का प्रध्वंसा भाव वो प्रध्वंसा भाव तो और प्राग अभाव इन दोनों में अभावत् धर्म तो समान है लेकिन अवान्तर भेद भी है इसलिए तो दो प्रकार है प्राग अभाव की विशेषता है कि वह अनादि है लेकिन शांत है कौन प्राग अभाव प्राग अभाव की उत्पत्ति नहीं होती घट उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है वो उत्पन्न हुआ है क्या वो कब से है घट उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है वो हमें पहले से ही है अनादि है उसको नहीं कहा जा सकता कि इससे पहले नहीं था लेकिन जैसे ही घट उत्पन्न होता है तो फिर घट का अभाव प्राग अभाव नहीं रहता वो उत्पत्ति के बाद घट का अस्तित्व आ गया ना तो प्राग अभाव नष्ट हो गया कार्य के उत्पत्ति से पहले अनादिकाल से है लेकिन कार्य के उत्पत्ति के साथ ही साथ नष्ट होता है ओप्राग अभाव हुआ वो हुआ प्राग अभाव अनादि शांत, उसका नाश हो गया किसका प्राग अभाव का नाश हुआ तो उसका प्रतियोगी आ गया घट घट का प्राग अभाव नहीं रहा घट आ गया तो घट का प्राग अभाव का नाश हुआ उसको कहा जाएगा घट प्राग अभाव का प्रध्वंसा भाव घट के प्राग अभाव का प्रध्वंसा भाव हुआ विनाश हुआ और घट उत्पन्न हुआ घट की उत्पत्ति के साथ ही साथ घट का प्राग अभाव नष्ट होता है इसलिए शांत हुआ वो अनादि है शांत है और जैसे घट को किसी ने फोड़ दिया ना नष्ट कर दिया तो घट का नाश हुआ तो अब घट नहीं रहा घट का नाश रूप प्रध्वंसाभाव उत्पन्न हुआ प्रध्वंसा भाव घट का नष्ट होना ही नाश तो उत्पन्न हुआ ना पहले नहीं था नाश यही घट घटका प्रध्वंसा भाव है हा नाशी तो अभाव है ना उसका उस नाश का नाम है प्रध्वंसा भाव नाश का ही दूसरा नाम है प्रध्वंसा भाव विनाश कहो या प्रध्वंसा भाव कहो जैसे पानी और जल दोनों का अर्थ एक है, है नाश उत्पन्न हुआ घट का नष्ट होना ही नाश का उत्पन्न होना है जैसे घट का उत्पन्न होना है प्राग अभाव का नष्ट होना घट उत्पन्न हुआ तो प्राग अभाव रहा क्या वो नष्ट हुआ ऐसे घट नष्ट हुआ तो घट का नाश उत्पन्न हुआ घट का नष्ट होना ही नाश है वो हो रहा है ना तो उत्पत्ति हुई उसकी वही नाश नाश उत्पन्न हुआ वो भावात्मक नहीं है अभावत्मक है ना वो अभावात्मक है नाश उत्पन्न हुआ घट के रहते हुए नाश था क्या घट के रहते हुए नाश नहीं था का मतलब नाश का प्राग अभाव था घट उत्पन्न हुआ तब से घट के नाश का प्राग अभाव है और जैसे ही घट का नाश हुआ तो घट नाश का प्राग अभाव नष्ट हुआ घटनाश का प्राग अभाव नष्ट हुआ और उत्पन्न कौन हुआ घटनाश जैसे घट का प्राग अभाव नष्ट हुआ का मतलब घट उत्पन्न हुआ घट की उत्पत्ति से ही घट का प्राग अभाव नष्ट होता है जैसे ऐसे घटनाश का प्राग अभाव कैसे नष्ट होगा वो होगा घट के नाश से जिसका अभाव होता है उसको प्रतियोगी कहते हैं यश्याव प्रतियोगी तो प्रतियोगी का आना ये घट घट प्रध्वसाभाव का जो प्राग अभाव है घट नष्ट होना एक घट प्रध्वंसा भाव है और जब घट था उस समय घट का नाश नहीं था तो घट नाश का प्राग अभाव था हाँ घटनास का प्राग है ना कब तक घट के उत्पत्ति के बाद और नाश से पहले तक ये जो स्थिति काल है घट का घट शरीर के उत्पन्न होने के बाद और मृत्यु तक शरीर का स्थिति काल कहलाता है ना तो शरीर की उत्पत्ति के बाद और नाश के पहले तक नाश नहीं है तो नाश नहीं है का मतलब नाश का प्राग अभाव है ये ये ध्यान में न कार्य के स्थिति काल में कार्य के नाश का प्राग अभाव होता है और जैसे ही कार्य का नाश हुआ यानी प्रध्वंस हुआ तो फिर अब प्रध्वंस का प्राग अभाव नहीं रहा तो प्रध्वंस उत्पन्न हुआ ना तो उत्पत्ति से पहले उसका प्राग अभाव था वो नहीं रहा वो। तो प्राग अभाव का नाश और नाश की उत्पत्ति ये साथ साथ हो रही है नाश की उत्पत्ति है घटके प्राग प्रध्वसा भाव की उत्पत्ति हम्म ये साथ साथ जैसे घट की उत्पत्ति और घट प्राग अभाव का नाश ऐसे घट नाश का प्राग अभाव का नाश ए, प्राग अभाव का नाश और घट नाश की उत्पत्ति ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे ये हो जाएगा ना तो नाश उत्पन्न हो रहा है वो जो नाश है उत्पन्न होता है ध्वंस उत्पन्न होता है लेकिन नष्ट नहीं होता इसलिए जो उत्पन्न होता उसे है उसे सादी कहते हैं। तो ध्वंस उत्पन्न हुआ इसलिए सादी है ध्वंस यानी विनाश घट का विनाश घट के उत्पन्न हुआ तो उसे सादी कहा जाएगा लेकिन मरेगा कब फिर तो नाश का नाश नहीं होता नाश का नाश कब माना जाएगा फिर उसका प्रतियोगी जो आएगा तो अनेक वही घट उत्पन्न हो जाए तब लेकिन वो घट कभी उत्पन्न नहीं होगा इसलिए जो जिस घट का नाश हुआ वही घट नहीं आता दूसरे दूसरे घट उत्पन्न होंगे उसके सदृश उसके जाति वाले घटत जाति वाले लेकिन घट उत्पन्न नहीं होगा कौन सा नष्ट हुआ घट तो इसलिए नाश का फिर नाश नहीं होता नाश का नाश तो माना जाएगा उसका जो प्रतियोगी है वो आ जाए हाँ वही घट आ जाए तो, तो जो मनुष्य मरा जिस शरीर की अंत्येष्टि हुई राख हुई वही शरीर फिर आ जाए तो माना जाएगा शरीर नाश का नाश हुआ लेकिन वो शरीर जिसका भस्म हो चुका है वो कभी नहीं आएगा तो नाश का कभी नाश नहीं होगा तो अनंत है सादी है किंतु अनंत है उसका अंत नहीं होता किसका ध्वंस का नाश का नाश नहीं होता अंत कहते नाश को तो नाश का नाश नहीं होता है तो जिसका नाश नहीं होता उसे अनंत कहते हैं, तो नाश का कभी नाश नहीं होगा इसलिए नाश अनंत है और उत्पन्न होता इसलिए सादी है वही घट नहीं होगा जो नष्ट हुआ दूसरे दूसरे घट तो बहुत हो जाएंगे लेकिन वही नहीं होगा वही घट तो माना जाएगा वो घट जिन अवयवों से बना था उतने ही अवयव ना कम हो न ज्यादा हो बिल्कुल उसी परिमाण वाला उतनी ही मिट्टी से बना हुआ घड़ा उसी मिट्टी से बना हुआ घड़ा वो फिर थोड़ी आएगा एक बार फूटा दो, या तो कुछ ज्यादा मिट्टी आएगी या तो कम आएगी या तो कम आवे वाला छोटे परिमाण वाला बनेगा या तो अधिक परिमाण वाला बनेगा बिल्कुल वही नहीं बनेगा तो नाश अनंत है किंतु शादी है उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न हो तो हो उसे शादी कहते हैं नष्ट न हो उसे अनंत कहते हैं तो भाव सादी अनंत है प्राग अभाव उत्पन्न नहीं होता लेकिन नष्ट होता है इसलिए प्राग अभाव, प्राग अभाव की विशेषता हुई अनादि अनंत है वो नहीं अनादि शांत है कौन प्राग अभाव अनादि शांत है और शादी अनंत है भाव ध्वंसा भाव में साधि अनंतत्व तो है प्राग अभाव में अनादि अनादिश्व तो है तो दोनों में विशेषताएं अलग अलग है ना तो हाँ। तो विनाश तो कहा जाता है फिर वैसे कि वैसे जोड़ देंगे तो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अवयव वो समय छोटे छोटे जो पर, ये होता है ना साइकिल के वो कण अवयवों में वो निकल जाएंगे जैसे पाना लगाएंगे चाबी लगाएंगे उससे तो वही नहीं रहेगी जितने पहले थे उससे कम हो जाएंगे अरे पार्ट लगाते हैं घिसे हुए हटा देते हैं तो कुछ ना कुछ तो नयापन उसमें आ गया इसलिए वही साइकिल नहीं मानी जाएगी फिर उसकी मरम्मत हो गई तो मरम्मत में तो ऊपर से जोड़ देते हैं ना कहीं दीवार टूट जाए या कहीं प्लास्टर ये हो जाए नया कर दे तो नया आ गया तो मना जाता है मकान ही नया बन गया इसलिए नवीनीकरण हुआ कहते हैं उसमें ज, वही वस्तु तब मानी जाती है जब बनी उस समय जितने अवयव थे उससे न घटे न बढ़े तो वही है इसलिए शरीर भी मांडू के कार्य का पढ़ रहे थे वो शरीर अभी तर्क संग्रह पढ़ने वाला नहीं है वो दूसरा है बदल गया इसमें भी कुछ न कुछ घटाव बढ़ाव हुआ है वो सहसा दृष्टि में नहीं आता हम लोगों की स्थूल दृष्टि होने से लेकिन अति सूक्ष्म दृष्टि में देखते हैं तो अभी एक घंटे पहले का शरीर पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी नहीं है वो बदल गया उसको क्षण विपरिणामी कहा जाता है क्षण विपरिणाम अनात्म पदार्थ जो है क्षण विपरिणामी है और यहां तो अवयव का घटना बढ़ना ये आरंभवाद में तर्कशास्त्र में तो है कि अवयव घट बढ़ जा तो अवय भी फिर बदल जाता है उसका नाश माना जाता है अवयव हट गए तो अवयवी का नाश हो गया फिर जोड़ दिए वही तो वही अवयवी नहीं बना उसमें कुछ न कुछ बदलाव हुआ तो ये जो है प्राग अभाव अनादि है। अनादिश भाव, शादी अनंत है इन दोनों में फर्क क्या हुआ प्राग अभाव में और ध्वंसाभाव में अंतर क्या हुआ हम हम्म हाँ तो आरंभ है लेकिन आ, अंत नहीं है वो कौन है तो तो ध्वंसाभाव और आरंभ नहीं है किंतु अंत है, वो है प्राग अभाव तो इसलिए दो प्रकार हो गए और दोनों में अभावत्व तो समान धर्म है एक ही अभाव के चार प्रकार हो रहे हैं अभाव एक एक पदार्थ है सात पदार्थों में से अभाव और उसमें फिर अवान्तर चार भेद बता रहे हैं तो चार भेद में इनका अवान्तर एक समानता भी रहेगी जैसे नौ द्रव्य की समानता है द्रव्यत्व ऐसे अभावत्व तो इन चारों में रहेगा लेकिन अपनी अपनी विशेषता भी रहेगी तभी तो एक दूसरे से भिन्न होंगे ना बिल्कुल समानता होगी तो फिर एक ही होगा कुछ उनकी अपनी परस्पर विशेषताएं भी हैं विलक्षणताएं भी हैं तो प्रध्वंसाभाव और प्राग अभाव की परस्पर विलक्षणता ये हुई एक अनादि शांत है दूसरा शादी अनंत है और दोनों अभाव है अभावत्व तो समानता है और वो विलक्षणता है ऐसे अन्योन्या भाव है कि पहले कौन सा है भाव, तीसरा अत्यंता भाव अत्यंता भाव कहा जाता है अत्यंता भाव और अनोन्या भाव ये नित्य हैं दोनों अनादि अनंत है त्रैकालिक अभाव को कहा जाता है अत्यंताभाव घट इह घटो नास्ती ये जब कहेंगे तो यहां पर घट का अत्यंत अभाव हुआ बाद में फिर घट को ला करके रखेंगे तो फिर तो घट घट का अत्यंत अभाव नहीं रहेगा ना कहते रहेगा तब भी वो उस समय रहेगा कौन सा कि तद देश तत्काल आवत घट का तत्देश तत्काल व छिन्न जो घट था वो इस समय नहीं ये तो इस समय जो घट है वो है ये तत्काल विन्न घट लेकिन बताया जा रहा है तत्काल व छिन्न घट का अत्यंत अभाव वो हमेशा ही रहेगा है? आ, घट का अत्यंत अभाव था तत्काल घट का अत्यंत भाव उस समय भी था अभी भी रहेगा हैं? तो था नहीं ना और इस समय भी लाकर के रखने पर भी इस समय घट होने पर भी तत्काल घट नहीं है तो तत्काल और छिन्न घट का अत्यंत वो इस समय भी वहां पर रहेगा उसे अत्यंत अभाव कहते हैं तो अभी फिर हाँ ये घट अभी जो घट आया है वो घट है तत्काल व छिन्न घट का अस्तित्व है और तत्काल छिन्न घट का अभाव इस समय भी है तो दो प्रकार का घट हुआ ना एक तत्काल छिन्न घट ये तत्काल छिन्न घट तो तत्काल छिन्न घट का अत्यंत अभाव हमेशा रहेगा एक बार जहां दिखाया वहां जिस समय दिखा रहे थे उस समय का जो घट है उस समय घट वहां था ही नहीं तो वो हमेशा ही नहीं रहेगा जब आएगा तो जिस समय आया उस समय से अवच्छिन्न घट रहेगा उसे कहा जाएगा अत्यंता भाव वो हमेशा रहता है अत्यंता भाव और एक है अनोन भाव अनोन भाव की अपनी विशेषता है दो वस्तुओं का जो परस्पर भेद है अनुन्य भाव का दूसरा नाम है भेद अनुनिया भाव और भेद ये दो पर्यायवाचक शब्द हैं जैसे नाश और प्रध्वंसा भाव एक है ना ऐसे अन्योन्या भाव और भेद तो घट का पट में जो भेद पट का घट में जो भेद है ये है अन्योन्याव घट का पट में भेद को कहा जाता है घट का पट में अन्योन्याव और पट का जो घट में भेद है उसे कहा जाएगा पट का घट में अन्योन्याव तो ये अन्योनया भाव है ये भी नित्य है तो ये दोनों नित्य हैं घट क्या नाम अनुनिया भाव और अत्यंता भाव ये दोनों नित्य हैं और ये अनुन्या भाव होता है एक दूसरे वस्तु का एक परस्पर भेद अनुन्या भाव कहलाएगा और अत्यंताभाव में एक ही वस्तु का एक स्थान में अभाव वो हमेशा के लिए रहने वाला अभाव वो हो गया अत्यंत अभाव भूतल में घट का अभाव इस समय जो जहां घट नहीं है तो वहां कहेंगे घटो नास्ती वो हमेशा ही वहां नहीं रहेगा कौन सा हाँ तो तो तो किसी तो है हाँ उसका प्रयोजन ये है कि ध्वंसा भाव अनुन्या भाव और प्राग अभाव इन तीनों से वो विलक्षण है उसे प्राग अभाव भी नहीं कहा जा सकता इसलिए कि वह उत्पन्न नहीं हुआ क्या नाम अनादि तो है लेकिन नष्ट नहीं होता है ठीक इसलिए अनादि शांत न होने से प्राग अभाव में उसका अंतर्भाव नहीं करेंगे यह घटुनास्ती इससे प्रतिमान जो घट का अभाव है अभाव और उसको चौथे के रूप में नहीं रखेंगे तीन ही प्रकार रखेंगे तो तीन में से किसी न किसी में उसका अंतर्भाव होना चाहिए ना वो अंतर्भाव नहीं होता प्राग अभाव में इसलिए अंतर्भाव नहीं होगा कि वह शांत नहीं है प्राग अभाव शांत है ध्वंसाभाव में अंतर इसलिए नहीं होगा कि प्राग अभाव ध्वंसाभाव आनन्त तो है लेकिन सादी है यह सादी नहीं है इसलिए ध्वंसा भाव नहीं कहलाएगा अनुन्य भाव होता है आ, दो वस्तुओं का परस्पर अभाव ये दो वस्तुओं का परस्पर अभाव रूप भी नहीं है एक ही वस्तु का अभाव बताया जा रहा है यह घटो नास्ती तो है तो नहीं।, नहीं वस्तु का अभाव है घट तो है ना घट वहां पर नहीं है कहीं ना कहीं तो है ना, अन्यत्र विद्यमान जो घट उसका अभाव यहाँ पर बताया जा रहा है जहाँ वर्तमान में नहीं दिख रहा वहां पर तो वो जो है वो उसका प्रतियोगी भी है लेकिन वहां नहीं है वो जहा होना चाहिए वो रहता है समु संबंध से घटता रहेगा अपने अवयवी भी होने कारण अवयवों में समु संबंध से कालिक संबंध से रहेगा वर्तमान में जहाँ है वहां पर और ये तत्काल विनना घट का वर्तमान में जहाँ अस्तित्व है वहीं पर वो रहेगा और जहाँ अभी हम नहीं देख रहे हैं वहाँ पर वो कभी नहीं रहेगा ए तत्काल वो हमेशा ही फिर उसका अभाव हो जाएगा वो एक वस्तु का ही अभाव दिखाया जा रहा है इसलिए पर अन्योन्याभाव नहीं होगा तो फिर वो अभाव तो है लेकिन तीन अभाव में से किसी में भी उसका अंतर्भाव नहीं हो रहा है और भाव भावात्म भावात्मक वस्तु में अंतर्भाव इसलिए नहीं होगा कि वह आ, अभाव है तो भाव में कैसे अंतर्भाव करेंगे उसका इसलिए चौथा अभाव उसको मानना पड़ता है प्राग क्या अत्यंत अभाव को वो अभाव है अत्यंता भाव चतुर्था भाव हाँ प्रतियोगी रहेगा प्रतियोगी तो जैसे आप हैं यहां पर तो हैं लेकिन गंगा किनारे आपका अत्यंता भाव है आप कौन से अत्यंता भाव का गंगा किनारे जो आपका अत्यंता भाव है इस समय उसका प्रतियोगी आप हैं यहां तो हैं वहां नहीं है वो अब ये वाले आप वहां नहीं रहोगे कभी ना अभी है ना पहले थे ना भविष्य में रहोगे वो यहीं पर रहोगे बस यहीं पर आपका भाव है बाकी यहां को छोड़कर के सब जगह आपका अत्यंत भाव है आपका मैने शरीर का हाँ वस्तु कालिक संबंध से रहती है अन्यतः पदार्थ ये जो अवय भी द्रव्य है ना घट पदार्थ अवय भी है उनका अलग अलग स्थान में अलग अलग रूप से रहना होगा संबंध से रहना होगा से घट अपने अवयव में रहेगा समवाय सम्बन्ध से अवयवी होने से अवयव द्रव्य में अवयवी द्रव्य समय संबंध से रहेगा सम्वित होगा और संयोग संबंध से शरीर भी द्रव्य है और भूतल भी द्रव्य हैं दोनों का जैसे घट पट का आपस में संयोग होता है ऐसे घट पट आ, संयोग होगा अभी वर्तमान में संयोग आपका यहाँ कारपेट के साथ है स्वाध्याय हॉल में है तो स्वाध्याय हॉल को छोड़ करके बाकी जगह सर्वत्र आपके आप संयोग संबंध से नहीं रह रहे संयोग संबंध से आपका सर्वत्र अत्यंता भाव है वो अत्यंता भाव रहेगा ये संयोग संबंध का भी एक होता है प्रतियोगी एक होता है अनुयोगी संबंध का भी हर एक अभाव का भी और संबंध का भी अनुयोगी प्रतियोगी कहा जाता है तो इस समय ये तत्काल व छिन्न ये तत्देश तत्काला व छिन्न जो शरीर है वो संयोग संबंध का प्रतियोगी है और अनुयोगी माना जाएगा स्वाध्याय हॉल को जिसमें संबंध रहता है उसे अनुयोगी जिसका संबंध होता है उसे कहा जाता है प्रतियोगी तो ये जो संयोग हैं ये तत्काल विन्न शरीर प्रतियोगिक संयोग संबंध से आप यहीं पर हैं सर्वत्र बाकी का बाकी जगह अभाव है। एक तत्काल व छिन्न शरीर प्रतियोगिक संयोग संबंध से सर्वत्र अभाव है जग अन्यत्र इसलिए उसका कोई प्रतियोगी नहीं है ऐसा तो नहीं है वो वस्तु प्रतियोगी बनेगी जो एक जगह है और बाकी जगह नहीं है वह अत्यंता भाव की बाकी जगह रहने वाले अत्यंता भाव की प्रतियोगी है उसका अत्यंता भाव बताया जा रहा है हाँ हाँ, इसमें वस्तु तो जाति के अंतर्गत भी भेद हो सकता है। हाँ सजातीय भेद सजातीय भेद होगा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ भेद, भेद। और अंतर जाति भेद तो। हाँ हाँ ग, ग, आ, मनुष्य का और घोड़े का जो आपस में भेद वो भी जातीय भेद है हाँ ये अवयों का आपस में भेद हुआ हां हाथ पांव नहीं है तो हाथ का पांव में भेद है पांव का हाथ में भेद है अनुन्य भाव है जैसे घट पट नहीं है तो अनुन्य भाव है तो अवयवों का हुआ अवयवी का नहीं होगा अवयवी तो एक है अवयव तो अनेक है ना उनमें अनेकत्व तो का प्रयोजक होगा दूसरा दूसरा और शरीर रहेगा सारे अपने अवयवों में सम्वय संबंध से समय संबंध से रहेगा ना और अवयवों का आपस में होगा संयोग हस्तपाद आदि का तो संयोग है और अवयवी का जो अवयव परस्पर संयुक्त हैं, उनमें समय संबंध है अवयवों हाँ, में अवयवी का समवाय संबंध होगा इसलिए अवयवी को तो कहा जाएगा अवयवों में समवेत और अवयवों को एक दूसरे से संयुक्त अवयव एक दूसरे से संयुक्त हैं और अवयवी अवयवों में समवेत है ये ध्यान में न हाँ तो अवयव अलग पदार्थ हैं अवयवी भी अलग पदार्थ हैं अवयवी और अवयवों का समवाय संबंध है अवयवों का आपस में संयोग संबंध है से दो परमाणु एक द्विनुक के दो अवयव हैं लेकिन दो परमाणुओं का आपस में संयोग संबंध है वे संयुक्त हैं और द्विनुक उनमें समवेत है ऐसे घट अपने अवयवों में समवेत है और घट के अवयव अपने एक दूसरे के साथ संयुक्त है और पृथ्वी पर घट घट रूप जो अवयवी है वह कहीं भूतल आदि दूसरे अवयवी में रह रहा है एक अवयवी दूसरे अवयवी में रह रहा है यदि द्रव्य रूप है तो उनका आपस में संयोग संबंध होगा तो घट रूप अवयवी का भूतल रूप अवय अवयवी अंतर के साथ संयोग संबंध बना वो संयोग संबंध से रहेगा कहा जहाँ पर घट रखा हुआ है वहाँ जैसे चश्मा टेबल पर रखा हुआ है तो चश्मा भी एक अवयवी द्रव्य है टेबल भी एक अवयवी द्रव्य है ये दोनों आपस में द्रव्य हैं तो संयोग संबंध से रहेगा टेबल पर चश्मा तो चश्मे का यहाँ पर तो संयोग संबंध से भाव है और बाकी जगह संयोग संबंध से इसका अभाव है संयोग संबंधे न च्मा अन्यत्र नास्ती संयोग संबंधे उपनेत्रम अन्यत्र अन्यत्रस्ती ये कहा जाएगा ये है चश्मे का संयोग संबंध से भूतल में अन्यत्र यानी ये टेबल को छोड़ करके बाकी सर्वत्र संयोग संबंध है न अत्यंत और वो कहीं पर भी नहीं है ऐसा नहीं है वंध्यापुत्र की तरह नहीं है आकाश पुष्प की तरह नहीं है वो तो संयोग संबंध ना जाएंगे चश्मा तो टेबल को छोड़ करके विश्व में कहीं पर भी जाओ संसार में कहीं नहीं मिलेगा केवल संयोग संयोग्बंध से मिलेगा तो टेबल पर मिलेगा ये चश्मा तो यहां पर तो वह है ना तो इस चश्मा प्रतियोगिक संयोग संबंध से आभाव सर्वत्र है वो अत्यंत अभाव है चश्मे का ये ध्यान में आना संयोग संबंध संयोग संबंध अवयव और अवयवी का संयोग संबंध होता है तो इस प्रकार ये चार प्रकार का अभाव है एक प्राग अभाव एक प्रध्वंस अभाव एक अत्यंत अभाव एक अन्योन्या भाव और इति शब्द हैं समाप्ति का द्योतक किसकी समाप्ति बता रहा है शब्द उद्देश्य प्रकरण की समाप्ति हुई यहाँ पर और लक्षण प्रकरण प्रारंभ होगा अब सातों पदार्थों का लक्षण बताया जाएगा पहले द्रव्य का मैंने जिस क्रम से पदार्थों का पाठ बताया है ना पहले वाक्य में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवा अभावा सप्त पदार्था उसी क्रम से अब एक एक पदार्थ का लक्षण बताना शुरू करेंगे द्रव्य का लक्षण तो द्रव्य में नौ द्रव्य हैं, नौ द्रव्यों का लक्षण बताया जाएगा फिर चौबीस गुण हैं, तो चौबीस गुणों में से हर एक गुण का लक्षण बताया जाएगा गुण का लक्षण बताते बताते जब एक बुद्धि नाम का गुण है 24 गुणों में बुद्धि भी है ना एक गुण इनके यहाँ बुद्धि यानि ज्ञान और वो ज्ञान गुण है किसका आत्मा का आत्मा ज्ञान नहीं है ज्ञान का आश्रय है समु संबंध से ज्ञान स्वयं गुण है और आत्मा ज्ञान रूपी गुण से युक्त गुणी है ज्ञान आत्मा में समवेत है, समवाय सम्बन्ध से रहता है तो जब गुण प्रक, गुण के का लक्षण प्रकरण आएगा तो गुण में भी 24 गुण जो क्रम से लिखे गए हैं रूप रस गंधादि उनका लक्षण बताते बताते ज्ञान नामक गुण के पास आएंगे यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा है 24 गुणों में ज्ञान को बुद्धि इस शब्द से कहा है और वो बुद्धि का जब लक्षण करेंगे यानी ज्ञान का लक्षण करेंगे तो सर्वव्यवहार ज्ञानम बुद्धि ये लक्षण आएगा सारे व्यवहारों का हेतुभूत जो गुण है वो कौन है ज्ञान उसी को बुद्धि कहते हैं ज्ञान के बिना कोई व्यवहार हो नहीं सकता तो ज्ञान ही व्यवहार मात्र का कारण है सर्व व्यवहार हेतु सारे व्यवहार का हेतु भी हो और गुण भी हो तो चौबीस तो सारे व्यवहार का हेतु तो साधारण कारणों में ईश्वरादि भी आते हैं लेकिन गुण होना चाहिए जो व्यवहार का हेतु हो और गुण हो उसे कहा जाता है ज्ञान वो है आत्मा का गुण फिर उसके अवान्तर भेद बताए जाएंगे दो ज्ञान के अवान्तर दो भेद हैं अनुभव और स्मृति अनुभव रूप ज्ञान और स्मृति रूप ज्ञान और फिर अनुभव के दो भेद बताए जाएंगे यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव और फिर यथार्थ अनुभव के चार भेद बताए जाएंगे वे चार भेद हैं प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द ये प्रमा कहलाती है यथार्थ अनुभव का ही नाम है प्रमा और उस प्रमा के अवांतर चार भेद हैं जैसे अभाव के चार भेद हुए प्रत्यक्ष प्रमा अनुमिति प्रमा उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा शाब्द साध्य नहीं शाब्द शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान शाब्द ज्ञान शब्द प्रमा और फिर इन इन प्रमाओं के जो साधन है करण है उनको प्रमाण कहा जाएगा वो भी चार बताए जाएंगे प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द इसका भी निरूपण होगा ये यथार्थ ज्ञान का निरूपण होने पर अयथार्थ अनुभव का निरूपण होगा फिर स्मृति के दो भेद करेंगे यथार्थ स्मृति अयथार्थ स्मृति का भी निरूपण पूरा होगा तब ज्ञान नाम का जो गुण है गुण के लक्षण प्रकरण में ज्ञान नाम के गुण का निरूपण तब पूरा माना जाएगा तब तब तक ये तर्क संग्रह के बचेंगे दो चार पृष्ठ जब गुण लक्षण प्रकरण शुरू होगा ना उसमें बुद्धि नाम के गुण से पहले तक के लक्षण ग्रंथ में तो दो चार पेजों में वो आ जाएंगे दो चार दस पेज में और फिर ज्ञान का जब निरूपण होगा तो पूरा तर्क संग्रह उसी के निरूपण में एक प्रकार से पर्यवशित होगा बाकी का निरूपण करने के लिए अवशिष्ट गुण निरूपण एक प्रकरण आएगा अवशिष्ट गुण है बुद्धि के बाद वाले जो गुण हैं सुख दुख इच्छा आदि हैं नहीं आत्मा का गुण है ज्ञान आत्मा नहीं है ज्ञान आत्मा तो गुणी है और ज्ञान उसका गुण है और फिर आत्मा तो द्रव्य है ना और ज्ञान तो गुण है गुण और द्रव्य अलग अलग है और ये जो अवशिष्ट गुण है बुद्धि के बाद वाले उनका निरूपण आएगा संस्कार तक बचे हुए समय संबंध से गुण गुणी में सम्वय संबंध से रहता तो उनका वो आएगा निरूपण तो गुण लक्षण प्रकरण पूरा होगा और फिर जा करके कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव ये जो चार पदार्थ हैं उनका निरूपण होगा ग्रंथ पूरा होगा निरूपण का अर्थ लक्षण और भेद आदि सब बताए जाएंगे परीक्षा भी इसी में आएगी सबसे ज्यादा तर्क संग्रह में यदि किसी का निरूपण है तो किसका है ज्ञान नाम का जो गुण है उसी का 80 प्रतिशत ग्रंथ ज्ञान नाम के गुण का निरूपण करने के लिए है देखोगे इसमें पृष्ठों के दृष्टि से तो तुलक्षण तो ग्रंथ पहले प्रारंभ होगा ज्ञान के पहले तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा जल्दी वहां पहुंच जाएंगे लेकिन ज्ञान का निरूपण करने करते समय पूरा ये ये करना होगा क्या ये तर्क संग्रह न्याय न्याय और वैशेषिक दोनों ग्रंथों का संग्रह है इसमें दोनों ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का संग्रह हाँ इससे मूल मूल ग्र... जो प्रमेय है वो समझ में आएंगे मूल ग्रंथ में जो बताए हुए हैं पदार्थ वो समझ में आएंगे संक्षेप में पूरे न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का संक्षिप्त स्वरूप इसमें समझ में आएगा जैसे ब्रह्मसूत्र में वो दो दो श्लोक होते हैं ना अधिकरण के उन दो श्लोकों का अध्ययन करने से उस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप ध्यान में आता है ऐसे तर्क संग्रह पढ़ने से वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन का संक्षिप्त जो प्रतिपाद्य अर्थ हैं वो समझ में आएगा संक्षिप्त में क्या कहना चाहते हैं और विशेष करके जो अनुमान है उसका स्वरूप इसमें स्पष्ट होगा तो देख रहे हैं ना मांडू के कार्य में ये तर्क संग्रह यदि पहले से होता तो व्याप्यत्वा सिद्धि उपाधि ये वो सब इतना समझाने की जरूरत न पड़ती खाली उपाधि कहने से ही समझ में आ जाता उपाधि का लक्षण भी स्वयं ही घटा लेते हैं तर्क संग्रह पढ़ने पर ये सब स्वयं समझ में आएगा ज्ञान नाम के गुण का प्रतिपादन करते समय जो अनुमिति नामक एक भेद है न यथार्थ ज्ञान का उसमें अनुमा, अनुमान प्रमाण उसका साधन है अनुमान प्रमाण का निरूपण करते समय यह सब आएंगे सद हेतु असद हेतु हेत्वाभाष इन सब का निरूपण आएगा